राश्टिये शैक्षिक अनुसंधानेवं प्रशिक्षन परिशत के के अन्विये शैक्षिक प्राउद द्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कारिकरम आंक, आलेक मदुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही है धृती चौ� बच्चो, आज तो मैं तुम्हारे लिए एक नई चीज लाई हूँ तुम भी सोचोगे कि क्या चीज? हम्, ये है एक नई पहली जरा सुनो और सुनकर बूझो तो सब को लगती हूँ मैं प्यारी कब को लगती हूं मैं प्यारी तुम्हें दिखाती दुनिया सारी जब से बंद मुझे तुम कर लो दुनिया हो जाती अंधियारी बोलो बोलो मैं कौन हे फटाफट बोलो क्यों हो मान हां तो भाई बोलो मैं कौन हूं बोलो बोलो अरे नहीं पहचान पाए जरा सोचो तो भाई नहीं समझ पाए अच्छा तो मैं इस पहेली का अता पता बताती हूं लो सुनो मुछें बंद कर तुम सोते हो मुझे बंद कर तुम सोते हो नीचे सपनों में खोते हो जैसे ही मैं खुल जाती हूं सोते सोते तुम जगते हो अब बोलो तो मैं हूं कौन भाई झटपट बोलो क्यों हूं मैं हाँ अब तो तुम पहचान गए होगे तो बोलो भाई मैं कौन हूँ हाँ मैं हूँ आँख तुम सब की आँख जरा अपनी आँखे बंद करो तो कर ली अब हो गया ना अंधेरा और अब आँखे खोलो चारों ओर उजाला ही उजाला है है ना <laughs> तो बच्चों यह हमारी आंख ही है जो हमारे चारों ओर तरह-तरह की चीजें दिखाती है आंखों से ही हम रंग-बिरंगे फूल देखते हैं आंखें ही हमें हरे-भरे पेड़ दिखाती हैं नीला आसमान और आसमान में उड़ते रूई जैसे सफेद सफेद बादल आंखों से ही तो हम देखते हैं रंग बिरंगी चिड़िया और तितलियां आंखें ही दिखाती हैं आंखों से ही हम किताब भी पढ़ते हैं हमारे चारों ओर जितनी भी चीजें हैं ना सभी हम अपनी आंखों से देखते हैं यदि आंखें ना हों हम कैसे अपने चारों ओर की सुंदर-सुंदर चीजें देख पाएंगे इसलिए आंखें हमें सबसे प्यारी हैं अरे भाई तुम्हारी अम्मा प्यार में कहती हैं मुन्ना तुम मेरी आंखों का तारा है मतलब यह है कि मुन्ना आंखों की तरह प्यारा है देखने का काम तो आंख करती ही है इसके अलावा जब कभी अम्मा को धमकाना होता है न? तो वो आँखें दिखा कर तुम्हें डराती हैं डराती हैं न? हम् और जब तुम रोते हो तो तुम्हारी आँखें कैसी हो जाती है? गीली गीली आँखों से आशू निकलते हैं न? एक काम और है यूट एक्सेस अनकोसी करते हो वो क्या है निशाना लगाने का धनुष बाण से या गुलेल से किसी भी चीज पर निशाना लगाना हो तो आंखें ही काम आती हैं अरे भाई जब तुम सतोलिया का खेल खेलते हो ना तो सात छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े एक के ऊपर एक किस तरह दक लेते हो फिर क्या करते हो दूर खड़े होकर गेंद से उन्हें गिराने के लिए निशाना लगाते हो लगाते हो ना निशाना कैसे लगाते हो ऐट ठक हां एक, एक आंख बंद करके जरा बताओ तो कैसे हम्म बस भाई बस लग गया निशाना अच्छा बच्चों अब जरा एक दूसरे की आंखें देखो तो तुम्हें आंखों के बीच में एक गोल गोल काला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना और इस गोल भाग के चारों ओर सफेद सफेद भाग है जो बीच वाला काला भाग है उसे कहते हैं आंख की पुतली क्या कहते हैं आंख की पुतली हमें इस पुतली से ही दिखलाई पड़ता है आंखों को ऊपर से ढकने के लिए बनी हुई है पलकें ये पलकें हमारी आंख का दरवाजा है दरवाजा जब आंख खोलनी हो तो पलकें खोल दें और जब बंद करनी हो तो पलकें बंद कर दी। बच्चो एक बार की बात है कि आख की पुतली और पलक में होने लगी बात सीथ। हे सुंदरता तो वो है जो काम सुंदर करे काम तो असल में मैं ही करती हूं अगर मैं ना हूं तो कोई देख भी ना पाएगा आंखों का असली काम है देखना और वो मैं करती हूं कुछ ना कुछ होता ही है मुझे देखो मैं तुम्हारी कितनी मदद करती हूं तुम्हें संकट से धूल से मिट्टी से कीड़े मकोड़ों से मैं ही तो बचाती हूं वाह जी वाह ये भी कोई काम हुआ मेरे बिना तो किसी का काम चल ही नहीं सकता मैं इसीलिए सब लोगों को सबसे प्यारी लगती हूं तभी तो अम्मा मुन्ने को आंखों का तारा और मुनिया को आंखों की पुतली कहती है तुम भला क्या कमाल करती हो बस खुलती और बंद होती रहती हो ये भी कोई काम है ठीक है पुतली बहन ठीक है लो मैं चुपचाप बैठ गई अब मैं बंद ही नहीं होऊंगी ha ha, matona ban. Mujhe bhala tumhari ने आंखों के अंदर न धूल न धुआं न कंकर न मिट्टी और न मुखिमच uli dul dhue se ise सत्यई सहयोग रमेशानी शर्मा कैसेट संकलन रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम